मार्क्स ने अपनी एक प्रारंभिक रचना में लिखा था दार्शनिकों ने संसार की तरह तरह से व्याख्या ही की है परंतु असली सवाल तो उसे बदलने का है मार्क्स के लिए यह उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण की मूल बात थी मार्क्सवाद उनके लिए एक पंडिताओ विज्ञान मात्र नहीं था बल्कि ज्ञान का एक ऐसा भंडार था जिसका उपयोग मनुष्य संसार को बदलने के लिए कर सकता है केवल यह जानना काफी न था की पूंजीवाद एक बदलती हुई अवस्था है और उसके बाद समाजवाद का आना लाजमी है ये बात भी साफ थी कि ये काम अपने आप केवल आर्थिक परिवर्तनों के कारण नहीं हो जाएगा चाहे जितने आर्थिक संकट संकटाए पूंजीवाद चाहे जितनी मुसीबतें ढाए ऐसा कोई समय नहीं आ सकता कि पूंजीवाद अपने आप उस तरह समाजवाद में बदल जाए जैसे बत्तीस डिग्री फॉरनहाइट तक तापमान गिर जाने पर पानी बर्फ में बदल जाता है केवल एक ही ढंग है जिसके द्वारा मानवता उत्पादन की एक व्यवस्था ऐसी दूसरी व्यवस्था तक छलांग मारती है वो है मानवीय अमल के द्वारा मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद मानवता के अनुभव को निचोड़कर वो ज्ञान अर्जित करता है जो इस दिशा में मानवीय अमल के मार्गदर्शक का काम कर सकता है समाज को बदलने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है ये हम दूसरे अध्याय में बता चुके हैं इस काम के लिए आवश्यकता है वर्ग संघर्ष की वर्तमान अवस्था में पुंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष की परन्तु इस मोटे सिद्धांत को विस्तार ऐसी समझने के लिए ठोस अनुभवों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसे विभिन्न अवस्थाओं में और विभिन्न देशों की परिस्थितियों पर लागू करना पड़ेगा मार्क्स लगातार इस समस्या पर काम कर रहे थे हवाई ढंग से नहीं बल्कि उन घटनाओं का अध्ययन करके जो उनके जमाने में हो रही थी और उन विभिन्न ढंग के मजदूर संगठनों की रचना में मदद देकर जिन पर उनकी राय में समस्त भावी कार्य निर्भर करता था अठारह का प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कम्युनिस्ट लीग का घोषणा पत्र था मार्क्स बरसों तक इस संगठन में सक्रिय भाग लेते रहे अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ जो अब प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है मार्क्स के प्रयत्नों द्वारा ही अठारह में यानी 1864 में स्थापित हुआ था मार्क्स अपने जमाने के ब्रिटिश मजदूर आंदोलन से तथा दूसरे देशों के मजदूर वर्ग के आंदोलन से बराबर संपर्क रखते थे उन दिनों मजदूर यूनियनों तथा सहयोग समितियों में भी मजदूर वर्ग का एक बहुत छोटा भाग संगठित था किसी भी देश में मजदूर वर्ग की ऐसी पार्टी न थी जिसका काफी प्रभाव या शक्ति हो अधिकतर देशों में तो मजदूर वर्ग भी अभी पूरी तरह नहीं बन पाया था ब्रिटेन के बाहर पूंजीवादी उद्योग अभी प्रारंभिक अवस्था में थे और बहुत से देशों में तो उगता हुआ पूंजीपति वर्ग अभी सामंती प्रभु वर्ग अथवा उसके अवशेषो के खिलाफ संघर्ष करने में लगा हुआ था 1848 में यूरोप में क्रांतियों का जो तांता शुरू हुआ उसमें मार्क्स और उनके समाजवादी सहयोगियों का संबंध निरंकुशता विरोधी संघर्षों से था एंग ने जर्मनी जनवादी सेना में शामिल होकर प्रशा के बादशाह की फौजों से लोहा लिया था फिर भी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जिसमे समाजवाद और उसे स्थापित करने के लिए मजदूर क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया गया था अठारह के शुरू में ही प्रकाशित हो गया था जो लोग मार्क्सवाद को लकीर के फकीर की तरह देखते हैं, उनको ये समझने में मुश्किल होगी कि मजदूर क्रांति के सिद्धांत को मानने वाले ऐसे जनवादी संघर्षों में कैसे भाग लेते थे जिसका नेतृत्व पूंजीपति और निम्न पूंजीपति अथवा मध्य वर्ग के लोग कर रहे थे इस संघर्ष का उद्देश्य समाजवाद नहीं बल्कि किसी न किसी ढंग का पार्लियामेंट्री जनतंत्र कायम करना था जिससे उगते हुए पूंजीपति वर्ग का तत्काल लाभ हो सके परन्तु मार्क्स के सामने सवाल बिल्कुल साफ था ऐतिहासिक क्रम की उस अवस्था में मजदूर वर्ग इतिहास के चक्र को आगे बढ़ाने में केवल इसी प्रकार मदद कर सकता था कि जनता के दूसरे भागों के साथ मिलकर उस मार्ग को प्रशस्त करने में योग दे जिस पर होकर प्रगति का रथ आगे बढ़ेगा अतः मजदूर वर्ग की रणनीति का तात्कालिक लक्ष्य सामंती परिस्थितियों आरोप पर आधारित निरंकुश बादशाह को नष्ट करना था इस पहले संघर्ष में जितनी अधिक सफलता मिलेगी उतनी ही जल्दी संघर्ष की दूसरी मंजिल सामने आएगी ब्रिटेन में उस समय तक मजदूर यूनियनें और सहकार समितियां तो बहुत सी बन गई थी परंतु मजदूर वर्ग की कोई अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं थी समाजवादियों के छोटे छोटे दल थे परंतु आम मजदूर अभी तक रेडिकलों यानी पूंजीवादी उग्रवाद के ही एक भाग के साथ सम्बद्ध थे अतः तात्कालिक उद्देश्य मजदूर वर्ग की एक ऐसी पार्टी बनाना था जो अपने को पूंजीवादी पार्टियों से अलग कर ले पिछली शताब्दी के खत्म होते होते यूरोप के कई देशों में मजदूर वर्ग की राजनीतिक पार्टियां बन गई थी और उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंटो में पहुंच गए थे ब्रिटेन में भी नई शताब्दी के शुरू होने पर लेबर पार्टी कायम हुई हालांकि इसके नेताओं का दृष्टिकोण समाजवादी कम था रेडिकल अधिक वर्तमान शताब्दी के शुरू में जब पूंजीवाद साम्राज्यवादी अवस्था में पहुँच गया और युद्धों तथा क्रांतियों का युग शुरू हुआ तो मार्क्स और एंगल्स के जीवन काल की तुलना में कहीं अधिक विशद रूप में मजदूर वर्ग की रणनीति और कार्य नीति को स्पष्ट और विकसित करना पड़ा साम्राज्यवाद के युग पर मार्क्सवाद को लागू करने का यह काम लेनिन ने पूरा किया इस युग में लेनिन ने बताया मजदूर वर्ग का, का काम उस पुराने ढंग की राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं चल सकता जो केवल पार्लियामेंट के अंदर या सिर्फ प्रचार का काम करती है इस समय सवाल पूंजीवाद को मिटाने का है इसके लिए एक ऐसी नए ढंग की पार्टी की जरूरत है जो पार्लियामेंट के अंदर काम करने के साथ ही कारखानों में और सड़कों पर भी संघर्ष चलाए और जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को उखाड़कर समाजवाद की रचना करने के संघर्ष में मजदूर वर्ग का नेतृत्व करना हो मार्क्स इस बात आरोप बार बार जोर दे चुके थे की जो वर्ग किसी पुराने शासक वर्ग को उलटता है उसे जनता के अन्य भागों को भी अपने साथ में में लाना पड़ता है। मजदूर वर्ग शून्य नहीं रहता एक बहुत ही ठोस और वास्तविक संसार में वो चारों ओर से घिरा रहता है जिसमें दूसरे अनेक वर्ग और वर्गों के विभिन्न स्तर के लोग रहते हैं और जिनके रूप देश और काल के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं नए ढंग की मजदूर वर्ग की पार्टी को अपनी रणनीति बनाने के लिए ये निश्चय करना आवश्यक था कि उस समय उसके देश में सामाजिक प्रगति को रोकने वाली जो मुख्य शक्ति है उसके खिलाफ जनता के दूसरे हिस्सों को किस प्रकार एक संयुक्त संघर्ष में लाया जाए उदाहरण के लिए मार्च 1917 तक जारशाही रूस को ले लीजिए रूसी मजदूर वर्ग उस समय संख्या में बहुत कम और चारो ओर किसानों के महासागर ऐसी घिरा हुआ था किसान निरंकुश जारशाही के विरोधी थे और जमीन चाहते थे इसलिए रूसी सोशल डेमोक्रेटिक यानी सामाजिक जनवादी पार्टी के बोल्शेविक यानी बहुसंख्यक भाग के लिए जिसके नेता लेनिन थे ये संभव हो सका कि वो पूरे किसान वर्ग को मजदूर वर्ग के साथ एक संयुक्त मोर्चे में ले आए क्योंकि किसानों में थोड़े लोग धनी थे और बाकी गरीब मजदूरों और किसानों की ये सम्मिलित शक्ति मार्च उन्नीस में जार को उलटने में कामयाब हुई और सामाजिक प्रगति का मुख्य शत्रु परास्त हो गया परंतु जार के पतन के बाद एक अस्थायी सरकार कायम हुई जो पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी अब सामाजिक प्रगति का मुख्य शत्रु पूंजीपति वर्ग था परंतु किसानों में सभी लोग पूंजीपति वर्ग को अपना शत्रु नहीं मानते थे धनी किसानों अर्थात कुलक जो मजदूरों को नौकर रखते थे तथा व्यापार और सट्टा करते थे वे स्वयं पूंजीपति समझे जाते थे इसलिए इस अवस्था में मजदूर वर्ग पूरे किसान वर्ग के साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता था अब केवल गरीब किसानों और बेजमीन खेत मजदूरों के साथ मोर्चा बनाना संभव था 1917 की नवंबर क्रांति को इसी मोर्चे ने शहरों और गांवों में सफल बनाया परंतु यदि पहले वाला अधिक व्यापक मोर्चा न बनाया गया होता तो मार्च में जार को उलटना असंभव हो जाता और नवम्बर क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कभी तैयार हो पाती मुख्य शत्रु के खिलाफ जनता के दूसरे हिस्सों के साथ मजदूर वर्ग का संयुक्त मोर्चा बनाने के सिद्धांत को ने रूसी परिस्थितियों में में कार्य रूप विकसित किया था मजदूर आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में मार्क्सवाद को विकसित करने में इस सिद्धांत ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया पूंजीवाद के खिलाफ लगातार और जमकर लड़ने वाला केवल मजदूर वर्ग ही होता है पूंजीवाद के विस्तार के साथ साथ ये वर्ग भी बढ़ता है पूंजीपति वर्ग सीधे उसका शोषण करता है दूसरी ओर किसानों का सीधा संघर्ष जमींदारों से होता है और जैसे जैसे पूंजीवाद फैलता है किसानों का वर्ग छिन्न भिन्न होता जाता है गरीब किसान खेत मजदूरों की तरह मजदूरी करने पर मजबूर होते जाते हैं धनी किसान खुद पूंजीपति बनते जाते हैं और मजदूरों को नौकर रखने लगते है इसलिए पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए आवश्यक है कि इस मोर्चे की रीढ़ इस मोर्चे का नेता मजदूर वर्ग परंतु मोर्चे की आवश्यकता मजदूर वर्ग को है मोर्चे की आवश्यकता उसे इसलिए और भी अधिक है कि जब वो पूंजीपति वर्ग से संघर्ष करता है तब दूसरे वर्ग या तो मजदूर वर्ग की ओर झुकने लगते है या पूंजीपतियों की ओर किसी वर्ग या समूह को मजदूर वर्ग के साथ ले आने का मतलब ये होता है कि पूंजीपतियों को उसकी मदद नहीं मिल पाती है पूंजीवाद की एकाधिकारी अवस्था में आर्थिक और इसलिए राजनीतिक शक्ति दिनों दिन मुठ्ठी भर अत्यधिक धनी गिरोहों के हाथ में केंद्रित होती जाती है इसलिए इस अवस्था में मुख्य शत्रु के खिलाफ मजदूरों एवं दूसरे वर्गो का विशाल मोर्चा बनाना और भी आसान हो जाता है